पूर्वक no, no, रहता है मन तो स्वतंत्र होता है स्वतंत्र मन स्व स्वयं पति प्रसिद्ध दुनिया में जो प्रसिद्धि है मन तो स्वतंत्र है वो तो अपने विषय में स्वयं ही भागते रहता है किसी के प्रेरणा से थोड़ा जो रहा वो अपने मन भागते रहता है लोग कहते तो मन मोह किसी का सुनता नहीं किसी का मानता नहीं अपने मन जैसा कहे वैसा करते रहते ना लो, इतनी स्वतंत्र स्वच्छंद आदमी बोलते उसको आदमी कैसा है स्वच्छंद तो फिर ये प्रश्न कहां से आया कैषितम जो लोक में मन स्वतंत्र करके प्रसिद्ध है तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था तथा खत्म प्रश्न उपज था इसीलिए एक प्रश्न कैसे हो सकता है उच्च यदि स्वतंत्र मन प्रवृति निवृत्ति विषय सियात तभी सर्वस्थ अनिष्ट चिंतन न स अनर्थंजान संकल्प यदि यदि मन वास्तव में स्वतंत्र होता प्रवृत्ति और निवृत्ति अपने विषय की ओर प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति के विषय के प्रति जाने में आने में यदि मन स्वतंत्र होता तो ये दुनिया में सभी लोग अपने अनिष्ट को क्यों चाहते हैं मन अनिष्ट की ओर क्यों दौड़ता है तरे सर्वस्य अनिष्ट दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है सभी के सभी लोग कभी अनिष्ट का चिंतन करना ही नहीं चाहिए बाकी स्वतंत्रता है आपका तो मन स्वतंत्र है तो फिर मन क्यों करता है अनिष्ट का चिंतन नहीं करना चाहिए इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं है उसको जिससे निवृत्त होना चाहिए उससे निवृत्त होने की स्वतंत्रता नहीं है जिसे प्रवृत्त होना चाहिए उसे प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता नहीं है इसी को दुर्योधन ने कहा जाना मैं धर्मम प्रवृत्ति जाना मैं धर्मम न निवृत्ति या नहीं यदि मन स्वतंत्र था, था तो अपनी मर्जी से प्रवृत्त होना चाहिए धर्म जानते हुए धर्म क्यों नहीं प्रवृत्त हो रहा अधर्म को जानते हुए अधर्म से क्यों नहीं निवृत्त हो रहा है उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है केना पिदे तो कौन है यानी सभी लोग अपने निष्ठ की चिंतन कभी नहीं करते बल्कि दुनिया क्या है कैसे हाल में है अनर्थ जानन संकल्प योगी उल्टा है लोगों की घोपड़ी जानते ही अनर्थ है फिर भी उसी का संकल्प करते सभी डायलॉग मारते शादी मैंने बरवा दी और कौन नहीं करता लेकिन सब करते डायलॉग तो सभी शुरू में सब यही बोलते हैं, हरे बेकार काम है लफड़े में नहीं पढ़ना चाहिए और फिर उसी लफड़े में सब फंसते उसी वब्बान में सब फंसते हम लोगों का भी यही हाल महात्मा का हरे वास्तव नहीं बनाना चाहिए फिर भी बनाते फिर फंसते अब यहाँ पे गले प्रार्भ क्रम है बना दे प्रार्थ क्रम महान नहीं बनना है फिर बन जाएंगे माया ऐसी जल आ जाएगी बन जाएंगे कोई ट्रस्टी नहीं बनना है फिर भी बन जाएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके बना बनाई देगा जबरस्ती नाम क्या कर लोगे आप हमें पता भी नहीं नाम डाल दिया लाइफ ट्रस्टी बना दिया गुरु नहीं बनना है बन जाते अब पढ़ा रहे तो लोग गुरु जी पढ़ाए चल तो ये जो होता है क्यों कदर्थम चाहन संकल्प अनर्थ को जानते हुए भी व्यक्ति संकल्प क्यों कर रहा है इसे ज्ञापन होता है मन स्वतंत्र नहीं वार्यण प्रवर्त मन तस्मा युक्त प्रश्न अत्यंत उग्र दुख आने वाला है ऐसे कार्यों में वार्य मणम अपनी निषेध किए जाने पर भी जैसे कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई और उसकी मां ने बहुत मना किया उस लड़के को उस दिन मत लेकिन नहीं माना नहीं दोस्तों के साथ आ गया खाया क्या तैरने के बाद फंस गया मर गया और उन्हें क्या महसूस हुआ क्या पता अपनी माता को उन्होंने बहुत मना किया लेकिन उसने एक सुनी नहीं अब है इसे किसी का सुनता नहीं ऐसा आदमी, जितना भी कहो समझाओ, वो नहीं, नहीं। उग्र उग्र अत्यंत उक, दुख को प्रदान करने वाला कार्य में वार्य मणमापी निषेध किए जाने पर भी प्रवर्त एव मन मन प्रवृत्त होता ही है तस्त इसलिए युक्त एवं प्रश्न प्रश्न युक्त, युक्त मानना चाहिए केन प्राण केरिताव्या शब्दार्थ कर रहे शास्त्र उत्तरा हो गया कन का परमा हो गया कने के पत्नी प्रशित मन ये तो हो गया अब आगे उत्तराधे काणयुक्त उसके लिए कहते के ना प्राण युक्त नियुक्त प्रेरित सन प्रति ग्रुक्त करके प्रेरित सन प्रैति मैंने गच्छ स्व प्रति अपने व्यापार के प्रति प्राण जो है किससे नियुक्त होकर प्रेरित होकर के होता है प्रथम विशेषण दिया जा रहा है क्योंकि तत्पूर्वक सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति नाम वृत्ति नाम सकल इंद्रियों की वृत्ति प्राण वृत्ति पूर्व की है प्राण वृत्ति चलता रहे तो सारे इंद्रियों की वृत्ति चलती रहेगी बल्कि प्राण वृत्ति चलते वक्त ऐसी भी स्थिति है जहां इंद्रिय की वृत्तियां नहीं चलती ना? नहीं हैं। चल है ना स्वप्न में रहते हो इंद्रिय वृत्तियां स्पष्ट है, तो है।, है इंद्रिय वृत्ति हो या ना हो उसे पूर्व प्राणवृत्ति तो बनी रहेगी प्राण वृत्ति के बिना इंद्रिय वृत्ति हो ही नहीं सकती है अतएव प्रथमा विशेषण उसको उचित हो गया केन न इशिता वाच शब्दलक्षणां वदन्ति लक्षण केन लौकिका के नितिता किसके द्वारा इच्छित होकर किसकी इच्छा मात्र से हाँ न इशिता प्रेषिता जाया न किसकी इच्छा मात्र से यह वाणी अपना शब्दलक्षणां वदन्ति वदंती शब्द रूप जो तत्वों को कथन करती है कौन लौकिका जो है जना दुनिया जो है ऐसा से किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित होकर के शत्रुपी वस्तु का कथन करते हैं तथा चक्ष स्वे, स्वे विषय इसी प्रकार से और श्रोत्र भी अपने अपने विषय में किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित होकर कर रहे हैं कहु देवो, ज्योतरवान युनती न्यूनत्य प्रेर यदि कौन है वह देवता देवो कौन है वह देवता मैने प्रकाशवान प्रकाशवांतत्व। प्रकाशवान तत्व प्रकाशवान्तत्व कौन सा है चेतनवान तत्व कौन सा है जिससे नियुक्त तो होकर के अर्थात प्रेरित तो होकर के चक्षु और श्रोत्र भी अपने अपने विषय में प्रवृत्त होते हैं पृष्ठवती योग्याय आह गुरु श्रृणु तम इछ इस प्रकार से पूछने वाला उस योग्य शिष्य के प्रति गुरु कहते हैं सुनो भाई तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वह तत्व कैसा है मन आदिकरण जात को देवा स प्रति प्रेरित कदम बा प्रेरित क्योंकि तुम्हारे प्रश्न यही है पुरा निचोड़ कि मन आदि कर्ण जात से मन आदि अंतर इंद्रिय और बहरिंद्रिय संपूर्ण कर्ण समूह कर्ण समूह कर्ण जात से कर्ण समूह देव कौन देवता है जो समस्त समूह को क्या कर रहा है स्व विषय प्रति प्रेरिता अपने विषय के प्रति प्रेरण करता है कथम व प्रेरती और क्यूँ ऐसे करता है किस प्रकार से वाचा का वा, बोला था ना वाचा वा, इसे और वा, किस प्रकार से करता है सत्ता मात्र से कर रहा है या वाणी से करता है या कुछ करके कराता है किस तरह से इसे केना नो यहां पर उसी का जवाब अगला मंत्र शुरू होता है श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोयद वाचो प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्ष चक्ष अतिबुच्छ धीरा लोका भवी श्रोत्र से श्रोत्र वह तत्व श्रोत्र का भी श्रोत्र है मन तो अनवस्था दोष हो जाएगा इस कान के एक और कान है और वो काम किसे पेरित हुआ पूछूंगा और किसी और कान उसका भी कोई काम है तीसरा अरे वो तीसरा काम किसे पेरित वो फिर चौथा मानो तो चौथा स्वयं करेंगे तो, तीसरे, तीसरे तीसरे, तीसरे, तीसरे, तो आत्माश्रय करें तो पहले के लिए दूसरा दूसरे के लिए पहला कर दिया ऐसे कहोगे तो अन्योन आश्रय पहला तो दूसरा दूसरे से तीसरा और तीसरे से पहले को प्रेरणा मिली ऐसे कहोगे तो चक्रक दोष और चौथा पांचवा आदमी चले जाओगे तो अनवस्था दोष हो जाता है इस प्रकार से यह चक्कर पड़ी जाएगा जहां पर आपने एक के लिए दूसरा कह दिया आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था दोष चारो दोषों पर चढ़ जाएगा इस श्रोत्र से श्रोत कहना ठीक नहीं है ऐसा पूर्वक ऐसा हो करेगा तब कहते देखो भाई इस ग्रंथ का नाम क्या है क्या नाम है आप आपका नाम उपनिषद अरे ये उपनिषद थोड़े उपनिषद शब्द उपुरुष्दर्ण क्या होता है ब्रमिध्या। ये ब्रमिध्या थोड़े तो पुस्तक है इसका नाम उपनिषद रख दिया आपने कहते हैं भाई जो तत्व का प्रतिपादन ग्रंथ कर रहा है उसी से इसका नामकरण भी हो गया इसी प्रकार से नहीं तो यह पुस्तक पुस्तक है हजारों पुस्तक है नामक्रम किस आधार पर करते हो आप उसे प्रतिपादित विषय के आधार पुस्तक पुस्तक सामान्य है तब प्रतिपादित विषय कल उनका संज्ञा भिन्न हो जाती है उसी प्रकार चेतनत्व चेतन सामान्य है जिसको प्रेरणा दे रहा है उसे उसी का नाम उस पर पड़ गया श्रोत्र को प्रेरणा देता है तो उसका नाम श्रोत पड़ जाता है मन को प्रेरणा देता है तो मन उसका नाम मन पड़ गया अधिष्ठान और आरोप चेतन अधिष्ठान उसमें आरोपित है हैोत इंद्रिय आरोप श्रोत का अधिष्ठान चेतन तत्व को भी मैं श्रोत्र नाम से कह देता जैसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक प्रतिपाद्य की संज्ञा प्रतिपादक पर लागू हो गया इसे आरोपी और आरोप का अधिष्ठान तत्व में भी इसी प्रकार से हो जाता है इसे श्रोत्र ये इंद्रिय हो गया उसका भी जो स्रोत्र कह दिया था मतलब क्या होता है वह चेतन तत्व का नाम मनसो मनो मनसो मन मन का भी जो मन मन का भी अधिष्ठान बुदा जो मन यार्थ यज को सर्वत्र जोड़ो यद श्रोत्रोत्र मनसो मन यद वाचो हा। वाक होनी चाहिए वाचम हो गया वह द्वितीय द्वितीय कैसे हो गया वाचो हवाक हाँ ऐसा होना चाहिए प्रथमांत ये सब जगह से श्रोतम प्रथमा मोनसो मन प्रथमा इधर वाचो हवाचम वाचम नहीं होना वाचो हवाक होना चाहिए छाद प्रयोग है कि भक्ति करके हमें समझ लेना चाहिए ऐसे भाष्यकार भी कहेंगे उसको प्रतिमांत में भी परिणाम कर लेना है वाचो हवाक जो वाणी का भी वाणी है जो श्रोत्र का भी स्रोत्र जो मन का भी मन है जो वाणी का भी वाणी है सब वही है जो प्राण का भी प्राण है जो चक्षु का भी चक्षु है उसको जान करके अतिमुचीरा प्रेत अस्मत अमृता भवन थी श्रोत्रादि में जो श्रवणादि का सामर्थ्य जिससे आया हुआ है उसे ही जान करके अति मुच्छी उसको ही जान करके धीर पुरुष धीरा इस लोक से जाकर अस्माद लोका इस लोक से निकल करके इस शरीर लोक से निकल करके अमृता भवंती अमर हो जाते हैं अमृता भवंती माने वो अमर हो जाते हैं ये इसका मंत्रार्थ शास्त्रार्थ करेंगे इस मंत्र पे इसलिए बहुत विचार है ज्ञातवा अतिमुच्छ विमुच्छे ऐसे पाठ आ जाता है तो अतिमुच्छ मैंने जान करके ज्ञातवा सकल इंद्रियों से विषयों से परे उठकर उस तत्व को जान कर अतिक्रमण किया उसने किनसे अतिक्रमण क्या अतिक्रमण किया है सर्वेंद्र विषयों को अतिक्रमण कर गया अतएव संसार बंधन से निकल गया मुक्त हो गया अर्थात तत्व को जान करके वह सर्वेंद्र से हट करके उस तत्व को जान लिया जान करके वह धीर पुरुष लोग इस लोक से इस शरीर से निकलने के बाद सीधे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं अमृता भवन भाष्य श्रोत्र से श्रोत्र श्रोतिया ने की श्रोत्र शब्द श्रवणम प्रति करणम शब्दाभिव्यंजकम श्रोत्रस्य इंद्रियम की व्याख्या कर रहे हैं षष्ट श्रोत्रस्य का प्रातिपदिक क्या है श्रोत्र और प्रातिपदिक कैसे बन गया श्रोदी अन यदि कर्णव्युत्पत्ति किया गया है कारण अर्थ में प्रत्यय श्रन प्रत्यय कर विगुण हो गया श्रोधातु से श्रोत्रा बन गया श्रोतोत यानी नहीं थी किसका श्रवण करने का साधन है वो शब्दस्य से श्रवण प्रति करण शब्द का श्रवण के प्रति करण होने से उसका नाम श्रोत्र हो गया अर्थात शब्दाभिव्यंजक शब्द तो यदि सर्वोत्र व्यापक हो जाता है आकाश का गुण होने से लेकिन होने के बावजूद भी सब जगह आगे पीछे पर नीचे भी कान के भीतर रही हो न क्या नाग के भी भीतर तो नहीं है नाग के अंदर भी शब्द है यहाँ भी घुस रहा है शब्द सब जगह घुसता है जहां कहीं हवा जा रहा है वहां सब्जी शब्द जा रहा है भी नहीं शब्द यहाँ नहीं सुनाई दे रहा है अंदर काम बंद कर लो बंद करोगे आंख के अंदर घुस जाएगा शब्द अंदर बंद हो जाएगा शब्द तो नहीं, नहीं देता है सुनाई देता है जहा सुनाई देता है जो उसको सुनने, सुनने में सहयोग दे रहा है उसी का नाम श्रोत शब्द अभिव्यंजक्रोत्र इंद्रियम शब्द अभिव्यंजक श्रोत्र का नाम वह जो इंद्रिय है उसका नाम स्रोत्र तस्श इंद्रिय स्रोत्र का श्रोत्रम। श्रोत्र का भी जो स्रोत्र है साक्षी उसका भी जो साक्षी टिप्पणी थे वहां पर वह यह जो तेरे द्वारा पूछा गया साराम के द्वारा चक्षु श्रोत्रों को देवो थी, थी चक्षुश्रोत्र को कौन द्योतन करता है प्रकाश कौन देवता प्रकाशन करके उसको नियुक्त कर रहा है उसके बारे में तुमको जवाब बता दिया सो एवं विद एवं विशिष्ट श्रोत आज न्यूनत वक्तव्य धन अनुपम प्रतिवचन श्रोत सूत्र ये पूर्व पक्ष कहता है किसने पूछा गाय कैसी होती है, है? ये जो है कैसे आ गया तो क्या करेंगे अंग ले जाएंगे ये देखो उसका सींग पकड़ के तो इसका नाम गाय है और इसके से दूध निकला उसके लिए बछड़े को सामने खड़ा करके उसी प्रेरणा से दूध आया तो बताओगे कि नहीं बताओगे कैसे ब्रह्मचर क्यों नहीं बोल रहे पकड़ो ब्रह्म का चोटी हो तो, तो पकड़ के दिखाओ ये है ब्रह्म प्रेरणा दिया था श्रोतर को पूर्व पक्ष असो एवं विशिष्ट यह है देखो इन इन गुणों से विशिष्ट है एवं विशिष्ट, विशिष्ट मैंने एक गुणों से एक धर्मों से विशिष्ट है ये अग्नि को दिखाएंगे असो अग्नि ही प्रकाशवान उष्टत्व प्रकाशत्व धा धर्म विशिष्ट बोलते भी नहीं बोलते उसी प्रकार से पूर्व कहता है मुझे उस ब्रह्म के बारे में दिखाओ ये पूर्व शिष्य पूछ रहा है प्रश्न शिष्य का पूछने का तात्पर्य है मुझे दिखाओ वो सामने चीज को ब्रह्म को दिखाओ कर असौ ब्रह्म और एवं धर्म ब्रह्म यह श्रोत्र आदि नियुक्त है जो श्रोत्र आदि नियोजन करता है वक्तव्य ऐसे जवाब देना चाहिए था गुरु को और उल्टा चेहरा को फंसा दिया चक्कर में डाल रहे हो नूपम तो प्रतिवचन बिल्कुल पृष्ठ के अनुरूप प्रतिवचन है ही नहीं श्रोत्र का भी स्रोत ये कोई जवाब है काम को कौन प्रेरणा दिया का भी कांग आंख को किसने दिया आंख का भी कोई आंख है उसने प्रेरणा दी जवाब बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है यदि चेत नई सद सिद्धांतिक नहीं तस् अन्यथा विशेष अनवगमा वह उसका उस ब्रह्म का अन्य प्रकार से विशेष रूप में जानना संभव नहीं है क्योंकि वह ब्रह्म स विशेष तत्व है ही नहीं एवं विशिष्ट कैसे बता दो और सगुण साकार होता है साव होता सक्रिय होता उसे पकड़ के दिखा भी देते है ना सगुण साकार सावाई, सक्रिय वस्तु तो को ही तो दिखा सकते हो पकड़ करके ऐसा होकर के और तो ये धर्मों को भी जान सकते हो कि गुण है उसका सगुण हो गुण रहता है गुण से विशिष्ट बता भी सकता हूँ नहीं जो निर्गुण निराकार निर्वय तत्व उस तत्व को तो इसी तरह से समझाया जा सकता और कोई रास्ता अन्यथा विशेष अनवगम अन्य प्रकार से उसकी विशेष रूप को नहीं सकता है श्रोत्रादि व्यापार नियोगता दात्रादि तदा इदम प्रतिवचन सो यह जवाब तब अनुरूप हो जाता यह प्रतिवचन तदा तदाइद प्रतिवचन अनुरूप तब यह प्रतिवचन जवाब जो है अनुरूप हो जाता यदि दृष्टान क्या है दात्रादिप्रयुक्त जैसे दात्री है दात्री किसको कहते हैं काटने का जो साधन हसिया चिकल। चिकल। जो काटते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह आपके यहां भी तो है ना जो काटने वाला घास का वा। दात्री बोलते हैं लवित्र भी कंटने छेदने भी, काटने भी।, उसका भी कहते है भाषकर दोनों सब प्रकट रहे जान के दात्री लवित्री यानी एक जगह पर दात्री का घर किसको प्रकट रहे हैं वस्तु तो को दात्र आदि तो साधन को पकड़ रहे हैं साधन कैसा है उससे भिन्न उसका प्रयोग करने वाला आदमी है या नहीं जो आदमी इसको चला रहा है वो उससे भिन्न है डात्र आदि प्रयोगता के समान क्या स्रोत्रादि में ऐसा नहीं है स्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्त तेरा स्रोत्रादि जो व्यापार है उससे भिन्न स्वाव्यापार विशिष्ट श्रोत्रादि नियोक्ता उसका व्यापार विशिष्ट वो श्रोत्रादि का यदि अवगम्यता यदि होता है संसार में तो माना जाता जैसे दात्री है ना, जो हसिया है काटने का या लकड़ी को कड़ कुठार वगैरह होता है उसकी अपनी क्रिया है और उसे अपनी व्यापार के अतिरिक्त एक दूसरा है जिसकी व्यापार व्यापार हो रहा है ना कुठार को ऊपर नीचे करने वाला दूसरा है उसके अलग ढंग के व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार हो हो रही है है और उस की वजह से कुठार में काठना व्यापार हो रहा है। दो व्यापार अलग है एक, साधन व्यापार है, एक व्यापार है। व्यापार से अलग होता है वैसे यहां पर श्रोत व्यापार से भिन्न एक अलग व्यापार वाला कोई कर्ता प्रेरिता नहीं है वहां तो दो चीजें, साधन और कर्ता। और दोनों के अलग अलग व्यापार है साधन काकड़ा वगैरह अन्य कार्य कर रहा है और कर्ता उसके अनुकूल का व्यापार को करता है ना साधन से जो कार्य उत्पन्न होना है उसके लिए साधन में जैसा व्यापार होना चाहिए उसके अनुकूल व्यापार करता करता है अतवा साधन और कर्त भेद है यानी वैसे यहां नहीं श्रोत्रादि व्यापार से व्यतिरिक्त श्रोत्रादि व्यापार से भिन्न किसी अपना व्यापार से विशिष्ट श्रोत्रादि का नियोक्ता नाम को कोई व्यक्ति विशेष है ही नहीं यदि होता तो यदि अवगम्यता इसलिए कहते यदि होता तो दात्रादि प्रयोक्ता के समान तदा तब इदम प्रतिवचन अनुरूप यह जो जवाब दिया गया है वह अनुरूप हो जाता न तो यह श्रोत्राद्यापार विशिष्ट लवित्रादिगम लवित्र दिया दात्र शब्द कर्णवाचक हसिया था या लवित्री काटने वाला आदमी कर्तवाचक है दोनों ने त्री कर रहा है लेकिन वास्तन कर्णर्थ में और यहाँ त्रिछ कर्त्य अर्थ में दोनों में देखने में मित्री है लवित्री दात्री दात्री जो है किस अर्थ।, अर्थ।, अर्थ में है कर्ण अर्थ में दात्री है अन्य और यह लवित्री लुवित असौ कर्त्य अर्थ में लुनात्य सौ थी लुनात्यस लवित्री कर्त्य अर्थ में लेना लवित्री श्रोत्रादि नाम प्रयोगता श्रोत्रादि का जो प्रयोगता स्वाव्यापार से विशिष्ट लवितादि के समान नहीं अधिगम्य है ऐसे कहीं भी किसी भी शास्त्र या अनुभव से सिद्ध नहीं है जैसा लविता काटने वाला अपना कुछ व्यापार से विशिष्ट होता है वैसे श्रोत्रादि का जो प्रयोगता है वह कोई अपने अंदर विशेष व्यापार सीप्त होकर के श्रोत्र व्यापार कराता नहीं है घास काटने के लिए आदमी को झुकना पड़ता है झुकना व्यापार कर रहा है और हाथ यूं करते रहेगा ना चलाते रहेगा, तब तो चलेगा अपने आप काटेगा क्या पकड़ने के काटना विक्रम तो करेगा धार उसमें हाथ में नहीं है हाथ में धार होता फिर उसकी जरूरत क्या आती हाथ में धार नहीं काटने का धार जो है तेज है वो तो दात्री में ही है काटेगा का तो दात्री लेकिन दात्री चलाने के लिए व्यापार करेगा करता से करता में दात्र चालन रूपा व्यापार विशिष्टता है और काटन में व्यापार विशेषता दात्र हसिया में है दोनों का अपना अपना व्यापार है वैसे श्रोत्रादि का जो प्रयोगता है वह अपना कोई निजी व्यापार से विशिष्ट हुए बिना ही श्रोत्र को प्रेरणा दे देता है जैसे सिनेमा वगैरह में दिखाते हैं ना आजकल भी सुदरसे चक्र छोड़ा भगवान वो चक्र जा रहा है कोई चलाने वाला ही नहीं सिनेमा में भी जाता आजकल भी है। दिखाते हवा में जा रहा है। कैसे जा रहा उसे कुछ चलाने वाला तो है नहीं कोई लगा हुआ है संकल्प मात्र से जा रहा है वहां पर तो विष्णु भगवान संकल्प से जा रहा है यहाँ पे तो मशीन है कंप्यूटर से जाता है मना दिखा देते हैं इसे तो इसलिए स्व विशिष्ट होकर के करण में व्यापार नहीं कराता है ये दृष्टान्त डार्तांत में क्षमता है ना कैसा है? दृष्टान विशिष्ट होकरण में प्रेरणा देता है कोई व्यापार को का संपादन करता, करता हुआ कार्य सिद्धि नहीं करता है न मित्र आदि के समान न तो यह अधिगम्य ऐसा नहीं करना किन्तु यहाँ मनीष प्रसन्न का मंत्र के अनुसार या जो चेतन तत्व ब्रह्म तत्व है वह जो है इस प्रकार से स्व विशिष्ट होकर के अपने में कुछ न कुछ स्वस्मिन व्यापार यदि स्व अपने में कुछ न कुछ नुक व्यापार को स्वीकार करके ही वह दूसरे श्रोत्र आदियों को अपना शब्द अभिवेजन अभिव्यक्ति के प्रति रूपाकारी के प्रति व्यापार करने प्रेरित नहीं करता है श्रोत्रदीना तो संहता व्यापारेण आलोचकसकल्पा लक्षण किंतु ये जो श्रोत्रादि हैं वे स्वयं ही सब काम सद्का करें श्रोत्रदीना कैसे करेंगे वो संहता व्यापारेण श्रोत्रदीना संहता श्रोत सारे आपस से मिल करके एक संघात बन करके व्यापार से विशिष्ट होते कि एक ही व्यापार कभी होगा नहीं ना केवल कान सुन रहा है ऐसा होता है क्या कान सुन रहा हो केवल ऐसा होगा नहीं हो सकता आप देखिए आपकी कान सुन रहा है कि नहीं क्यों सुन रहे कि देख भी रहे हमको देख भी रहे हैं पुस्तक भी देख रहे हैं कभी अब इधर से मक्की आ गया तो तू भी कर देते हो भगाते भी नहीं भगाते वो भी व्यापार हो गया ले व्यापार होते ही सुन्नर रुख रहा है क्या नहीं रुक रहा है मैंने सारे आपस से मिल करके इस समय सुन्नर भी कार्य में प्रधानता दिए हुए हैं और ड्राइवर देखो ड्राइविंग करते रहता है ड्राइविंग उसका प्रधान है अन्य कार्य भी कर रहा है बातें भी करेगा आप लोग बात करोगे सुनते भी रहेगा सब कुछ करेगा कहीं तो खाते खाते भी चलाते रहते हैं कहीं व्यापार होते रहते चलाने के लिए व्यापार करिए पैर भी लगा हुआ है हाथ में लगा हुआ है आँख भी टिका हुआ है पैर से ब्रेक दबा रहा है ना हाथ से सो घुमा रहा है इधर आँख उधर लगा हुआ है सामने देख भी रहा है फिर मेरे सुन रहा है गप मार रहा है सब कुछ करता है मैंने एक कार्य के प्रति भी अन्य सारी इंद्रिया कुछ सहयोग भी दे रहे हैं यह कभी बाद अभी बन जाता कभी कभी यदि ड्राइवर ज्यादा ध्यान दिया बात पर तो इधर एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए कहते हैं ये स्रोतराज ने तुम सहता और दूसरी बात ये स्रोत कब सुनेगा जब तो मन सुनने का संकल्प करेगा मन सुनने का संकल्प कब कर करेगा जब बुद्धि निश्चय कर लेती है अब मैं सुनू तब तो मन को कहते चल तू सुन मन कहते चलो मैं सुनता हूँ अब वो कहते चलो श्रोत तू चल शब्द को पकड़ ये जो अध्यवसाय संकल्पन ये सा आलोचन ये सारी क्रिया के साथ हो रहा है केवल सुनना नहीं होता कभी मन बुद्धि सब जुड़े हुए अहंकार है मैं सुनू क्योंकि उस पहला उसके अंदर आता है अहंकार कहता मैं सुनूं तब बुद्धि को कहते हे बुद्धि चल तो सुन मेरे लिए मिटे तो सुन करके के क्या सब जा रहा है बाहर फिर वो एक दूसरे को जाता है संपर्क फिर वहां से वापस लौटता है सारा माल इधर वहां।, वहां से माल आ जाता है माल जैसे ही है अहंकार बुद्धि को बुद्धि मन को मन जो है इंद्रियों को कहेगा और तत्व विषयों को मन को देंगे मन बुद्धि को लौटाता है और सांख्य में थोड़ी प्रक्रिया अलग है उनके बुद्धि पहले आती ना से पहले बुद्धि अहंकार अहंकार से मन मन से ऐसे प्रक्रिया जाते हैं मात्र महत्व पहले उनके बुझे तो अहंकार बुझे तत्व का कार्य अहंकार है इसे बुद्धि अहंकार को आदेश देगी अहंकार मन को मन इंद्रियो को इन अहंकार में सारे काम में इतना प्रभु, प्रबल हो जाता है बुद्धि को भी अपने अनुसार नचाने लग जाता है बुद्धि को भी अपने मर्जी से नचाने लगता है और बुद्धि जो चाहिए उसको पहुंचाता नहीं है बुद्धि बुद्धिचात में ध्यान करो और अहंकार ध्यान होने नहीं देता बुद्धिचात में शास्त्र पूर्णो इन्हें अहंकार सोजा तो सो जाता है ये विचित्रता है अहंकारो धीमृदय वा प्रबोदय प्रबुदश्च आनंद नाम नाम श्रोतरादीना आलोचन संकल्प अद्यवसाय संहता मैं मिलता नाम मिलजुल करके संघटित होकर ये सब के सब किंतु तुम्हें किंतु उत्तर पिद्यार्तन करने के लिए पूर्व पक्ष का निषेध करते हुए ये जो इंद्रिया है आपसे मिलकर के ही एवं व्यापार अपने व्यापार क्या करेंगे आलोचन व्यापार है संकल्प व्यापार है अध्यवसाय रूपा व्यापार है फलावसान लिंगे निर्णय कैसे हो गया ऐसे सब होता है फलावसान फल निष्पत्ति वही है लिंग वही है बोधक गमक ज्ञापक नहीं तो पता नहीं चलेगा ना आपने क्या देखा क्या सुना कैसे पता चलेगा जब उसका फल अंदर होता है तब आप ओ, मैंने यह शब्द सुना इन्होंने ये शब्द बोला तब पता चलता अंतकरण में उसका ज्ञान हो जाता जब तक ज्ञान रूपी फल इंद्रिय तत्व ज्ञान रूपी फल अंदर में उत्पन्न नहीं होता अंतकरण में तब तक ऐसा व्यापार हुआ मालूम नहीं होता फलावसान मतलब तो फल निष्पत्ति फल निष्पत्ति परमा उत्पत्ति दोन पर डिपेंड आमगिरी में है फलावसान फल निष्पत्ति उस पर टिप्पणी जो नंबर प्रमा उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति अंतरण जो हो जाता है वही फल है ज्ञान उत्पत्ति फलावसान कहा जाता है वही लिंग वह लिंग गमक बोध के ज्ञापक है यस्मिन्न ही हि करणस्य व्यापारो लिंगे दे जिसके ज्ञान होने से तत्संबंध कर्ण का व्यापार का निश्चय हो जाता है जैसे मर्डर हो जाता है फिर पुलिस आके देखेगा इसे से हुआ है और फिर बोलेगा अरे ये जो है अमुख तरीके गोली से मारा गया है ना कट्टा से मारा है कि सैतालीस राइफल से मारा है जो खटखट करने वाले से मारा है किसके मारा है कितना बड़ा गोली है कितना गहरा गया है वो सब से न पकड़ गया गोली की सज निश्चय हो जाता है कार्य क्या पर निर्णय हुआ ना ठीक आप भोजन बना के खिलाए आपका मन कैसा था भोजन के स्वाद से पता लग जाएगा आप प्रसन्नता से बना रहे हैं कि मजबूरी में बना रहे हैं कि हड़बड़ा के जल्दबाजी में बना रहे हैं भोजन की स्वाद बता दो हल्दी ज्यादा नमक ज्यादा समझ लेना कड़बड़ है आज इनका माइंड खाई नहीं बनाने को मजबूरी में बना रहा उसके मन की कड़वाहट को हल्दी ज्यादा नमक सब्जी को कड़वा बना देते हैं कार्यानुमेय इसमें क्या कहते हैं फला वसन लिंगे नम्य थे तो दूसरे शब्दवली में क्या बोला जाता है कार्यानुमेय कार्य से अनुमान कर लिया जाता है अमुक इंद्र व्यापार हो गया एक्सीडेंट होता है तो ट्रक पुलिस क्या करता है देखता है किसकी चक्के का मार्ग कहां तक आया हुआ है कौन कितना ब्रेक लगाया कैसे किस दिशा में गया गाड़ी किसी गलती हो सकती है कार्यानुमेय ऐसे बहुत सारी चीजें संसार में जब कार्यानुमेय होती है पहले से पता नहीं चलता कार्या कोई दूसरे शब्दों में कह दिया फलावसान लिंग न अवगम्य फलावसान प्रमातपति, प्रमा मान ज्ञानोत्पत्ति का रूपी लिंग के द्वारा वह व्यापार का भी निश्चय हो जाता है नित्यावगति व्यंजकत् नित्यावगति व्यंजकत्कार क्योंकि नित्यवगति ही क्या होता है नित्यावगति कौन होता है नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा नित्यो नित्य ज्ञान क्या है वो चैतन्य आत्मा ब्रह्म व्यंजकवाद सा ही श्रोत्रादि व्यापारोत्पन्न शब्दाद्या वृत्तों साक्षित्व अभिविच्यती भाव टिप्पणी कैसे मालूम होता है श्रोत्रादि व्यापार के द्वारा चैतन्य का अनुमान कैसे कर लिया आपने हैं तब कहते कि देखो ये जो श्रोत आदि व्यापार से उत्पन्न जो वृत्ति हुई है उस वृत्ति का साक्षित्व नाम अनुमान कर लेंगे ये वृत्ति हुई है और वृत्ति किसने शब्द को लेकर आया श्रोत्र का व्यापार के द्वारा शब्दाकार वृत्ति हुई उस वृत्ति में शब्द का प्रकाशन किसने किया शब्द का हमें ज्ञान हुआ ना प्रमाण उत्पन्न हुई उसने अयंगता करके बोला ऐसा आपको ज्ञान हुआ एक ज्ञान कैसे हुआ ये ज्ञान इसलिए हुआ कि आपने अहंकार निश्चय किया बुद्धि को बुद्धि ने मन को कहा मन ने शत्रु को कहा वो क्या कह रहा है सुनो ऐसे आदेश हुआ तो श्रोत इंद्र ने सुना उसने क्या कहा और रिपोर्ट पहुंचाया तो पहुंचाया तो एक वृत्ति बनी अयंगता ऐसे कहा ये वृत्ति बनी इस वृत्ति के विषय में अहम घटा ऐसे कहा इसका प्रकाशन किसने किया वृत्ति तो कर नहीं सकता जड़ है मन, श्रोत्र है। भी अहंकार मन बुद्धि श्रोत सब क्या है कुछ अंतर करण है कुछ बाह्यकरण शब्द स्वयं प्रकाशित करे ये भी नहीं हो सकता अपने को प्रकाशित किस कर लेगा वो भी जड़ है वृत्ति जड़ है करेगा कौन तब अनुमान होता है हमको ज्ञान हुआ है, इसका मतलब इनका कोई ना कोई प्रकाशन किया है ना जिसने भी प्रकाशन किया उसी का नाम साक्षी उसी का नाम ब्रह्म उसी का नाम आत्मा है उसी को श्रोत्र का प्रकाशन करने वाले का नाम हमने श्रोत्र शब्द ही कह दिया के द्वारा लाए गए शब्दों को प्रकाशन कर शब्दाकर वृत्ति शब्दों को प्रकाशन करने वाले को हमने क्या नाम रख दिया स्त्रोत्र ही फलावसान लिंग नवगमित है इस सुंदर ढंग से समझा दिया फलावसानी चार नंबर टिप्पण भी है फलावसाना फल से वृत्ते है अवसानम परिवसान भूमिश्चित तलिंगमित फल का माने वृत्ति का अवसान परिवसान भूमि उसकी जो वृत्ति को आप कब छोड़ते हैं या वृत्ति का जो है अंत कब हो जाता है जब उसका विषय का प्रकाशन हो जाता है उसी भूमि का नाम है चित्तिंग इसलिए इसके प्रति वह फल जो श्रोत का वृत्ति है वही लिंगवा ज्ञापकवा ज्ञापक वमक हो गया श्रोता श्रोत्रादि श्रोत्रा असंहत प्रयुक्ता श्रोत्रादि कलाप गृह संहता नाम परात अवगम्य थे श्रोत्रादिम प्रयुक्ता श्रोत्रा असंहत प्रयोजन प्रयुक्ता श्रोत्र आदि कलापो देखिये वो आत्मा व ब्रह्म व साक्षी कैसा है वो श्रोत्र के साथ असंहत है वो जैसे आप है दृष्टांको समझ लो गृह आदिवत घर आदि कैसे मान कर गृह आदि क्या है आप जो है उपभोक्ता जिनकी प्रयोजन की स्थिति के लिए घर है आप इसमें सहत है क्या इस घर में अवयव क्या है खिड़की है दरवाजा है रोशनदान है पंखा है लाइट है स्विच है दरी है यह सब है ना सामान ये गृह है इनमें से आप भी एक है क्या नहीं आप इन सब से अलग हैं। इन सब का उपभोक्ता है और ये सब आपके लिए साधन है इसलिए आप एक ईद के समान इनमें इसके एक नहीं है इस अवय से भिन्न है और आपके ही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए सारा चीज है आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो क्या करेंगे आप इसको वह तोड़ दो नकार बना दिया हमारे काम का नहीं है, हटा क्योंकि आपके प्रयोजन सिद्ध हो उसके लिए आप बनवाते हैं मकान और मकान से अलग ही रहते हैं आप सदा भूकंप आने लगता है और छोड़ के बाहर भाग जाते हैं मकान गिर जाए कोई आपत्ति हम चिंता रहे मकान दोबारा बने ना हमें दोबारा ऐसी शरीर में क्या गारंटी है इसलिए कहते हैं वो जो प्रयो, प्रयोजन वाला कैसा है व्यक्ति वो श्रोत्रादि भी असंहता स्रोत्र के साथ वो एक अवय रूपेण जुड़ा हुआ नहीं है किन्तु उसी चेतन का प्रयोजन से प्रयुक्त होकर के श्रोत्रादि प्रक्रिया कलाप करते हैं प्रयोजन प्रयुक्त जिस चेतन के प्रयोजन से प्रयुक्त होकर के श्रोत्रादि कलाप हुआ करते हैं ग्रहादि के समान अवगम्य थे श्रोत्रादि प्रयुक्ता इसीलिए इस नियम के आधार पर संहता नाम पर सांगी में से ऐसे है। है सहतानाम करो करो फर्क कुछ नहीं पड़ता। धातु इन धातुतुर पड़ गया प्रत्येद से संहता नाम पर संघात नियम में संघात हमेशा ार्थ के लिए होता अपने लिए नहीं अपने लिए होता है और अपने लिए, तो लिए, जाया, जाया लिए प्रिय हुआ करती है तो पति पति के लिए प्रिय नहीं हुआ करता पति अपने स्वार्थ के लिए प्रिय हुआ करता है ऐसे पूरा का पूरा वहां पर जो है पर एक वे पर सब कुछ दिन गिना दिया और अंत में कर दिया ना लास्ट प्रेम क्या बोला आकृष्ट काम है सर्वम प्रेमी सरस्य काम है सर्व प्रेम नाम है सबम प्रेमी सभी वस्तुओं की प्रियता लिए वस्तु के लिए वस्तु प्रिय नहीं हुआ करते हैं किन्तु अपने तो वस्तु प्रिय हुआ करते हैं ये सब संघात आत्म के संसार जितनी भी चीजें हैं संघात आत्म कही है जगह आपके हाथ इतना अच्छा लग रहा है काम में आ रहा है बहुत बढ़िया डॉक्टर कहते हैं नहीं ये सड़ गया है ये जब चढ़ेगा तो उनको मार डालेगा न चढ़े आगे आप कटवा लेते हो तुरंत निर्दयता पूर्ण क्यों अगर ये संघात जब हमारे लायक नहीं रह गया ये संघात पर ना मेरे लिए था अब मेरे लिए तो घातक हो गया है इसको घटा दांत कर दूसरे के लिए होता इसीलिए सारा संघात किसलिए है फिर ये अप्रेले नहीं होते ये भी किसी और के लिए होगा जिनके प्रयोजन के लिए प्रेरित तो वगैरह सारा कार्य कर रहे हैं वही आत्मा को या, श्रोत्र कर दिया अनुर गुरु ने कि श्रोत्र, श्रोत्र।, श्रोत्र किपता है अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा कार्यान्व में क्या होते कैसे तुमने पकड़ लिया साक्षी क्षेत्र के शब्दों से वह साव कह रहे काम का भी कान होता है आंख का भी अंक होता है मन का भी मन होता है और तुम करे कान और मन दूसरा शब्द प्रतमान साक्षी है आत्मा है कहा पुनरत् पदार्थ है अर्थ क्या होगा यहाँ पर श्रोत्र श्रोत इत्यालय श्रोत्र का श्रोतम इत्यादि जो है यहाँ पर इस वाक्य में विद्यमान पदों के अर्थ क्या होगा सुन्य से साविक रहा है, एक कान का दूसरा कान होता है एक मन का दूसरा मन होता है और आप वो जो प्रथमांत जो कान है मन है इत्यादि है उनका अर्थ आपने ले लिया ब्रह्म, किसी ले लिया आपने पूर्व पक्षी बड़ा सुंदर पूछा नहीं अत्र श्रोत्र श्रोत्रांत अर्था सिद्धांति का नहीं पूर्व पक्षी कह रहा दी यथा प्रकाश से प्रकाशांतरे क्योंकि एक सूत्र के लिए दूसरा स्रोत्र की अपेक्षा ही नहीं है एक प्रयोजनम श्रोत्रांतरण नहीं एक स्रोत्र का प्रयोजन को दूसरा स्रोत्र सिद्ध करे ये नहीं हो जरूरत नहीं है स्रोत्र में अपने आप सामर्थ्य सब शब्द अभिव्यक्त करना उसे दूसरे सूत्र की जरूरत है क्या जैसे दृष्टांति समझानापूर्वक यथा प्रकाश से प्रकाशांतरण प्रयोजनम नास्ती एक प्रकाश है उसका प्रयोजन उसका अपना कार्य क्या है वस्तु तो का प्रकाशन करना प्रकाश प्रकाशन रूपा कार्य के लिए एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं है ये प्रकाश का काम क्या है प्रकाश का प्रकाशन करना प्रकाशा घटादि का प्रकाशन करना रूपी कार्य के लिए एक प्रकाश जो है दूसरे प्रकाश की सहायता के पीछे यथा नहीं करता उसे श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रोतव्य तक कौन है वो? आदि विषय उन विषयों का ग्रहण करने अभिव्यंजन अभिव्यक्त करने प्रकाशन करने के लिए उस श्रोत्र को दूसरे स्रोत्र की अपेक्षा नहीं है अतएव श्रोत्र श्रोत इत्यादि पदों के क्या अर्थ हो सकता है अर्थात पूर्व से दृष्टिकोण में आर्त ही नहीं हो सकता है ये जवाब बिल्कुल बकवास न को मंत्री तब सिद्धांत नहीं दोष हो मंत्र पदार्थ यहां ऐसा दोष नहीं दे सकते हो यहां पद का बहुत बड़ा अर्थ है यहां की जो भाषा है भाषा को समझो लोग ऐसे होते हैं इतनी मीठी बोलते इतनी मीठी बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं और आपसे सारी बात लेते जाएंगे लेते जाएंगे इस तरह से पर कहावत है हरियाणा साइड में गत है जूती के साथ पेट में घुस गया जूता पहने हुए पेट में घुस गया ऐसे आदमी होते हैं मैंने आपके अंदर जितनी बात सब निकाली इतने चालाक होते हैं बात करने में और उनके हर बात का पीछे का रस आप नहीं समझ पाएंगे आप सीधे साधे जवाब देते जाएंगे पूछा जा रहा है बड़े भाले ऐसा मीठा बोलते अरे हम तो कुछ नहीं जानते हैं आप तो भगवान हैं आप तो संत हैं ऐसे बोलना शुरू कर दे हमारा जब धन्य भाग्य हो गया जीवन धन्य हो गया आपका दर्शन हो गया और आप अब खुलते जाएंगे अब फिर अपना टैर पंक्चर कर देगा भी ऐसे ही बोलती है तेरी बात अत्यंत गंभीर आदमी समझ नहीं सकता है सीधे सीधे शब्दों को सुनकर के अर्थ तो बोल रही है ईश्वरी और बोलती है बहुत गहन बात को कह रही है इसे पर नहीं है। यहां, यहां पर नई ज दोष हो हयत्र पदार्थ यह पदार्थ है क्या अर्थ है कल तो